काम की हो ये भी इंद्र है अति तरह अन्याज्ञान देवे उस अग्रियो के उत्कृष्ट हो गया क्योंकि वह इंद्र ये नीष्टे न अत्यंत अनुपे उसको जाना समाज अभिधेट द्वारा दर्शन ये सब सम्वाद नहीं है दर्शन और भव्य क्या द्वारा माँ की कृपा तो जी था प्रकृदारिस काल इंद्रिय सर्वतम किस्क्रंथ इुक् वाक्य सामने भ्रमादेश भ्रमण ये उपदेश उपमापदेशयमावी पुछते क्या प्रकृति ग्रह का आदेश है आदेश है क्या मतलब क्या उपमो तो उपदेशा उनका उपमा कहा का उपमा कैसे देना यहाँ उपमान मतलब करते हैं जिन प्रकार अपना थे आप जो आधारित प्रे उसकी उपासक ग्रहण कर सकते हैं और वस्तु सादृश्य देखो पांच आदर्श है लोगे कल्पनाएं तो गर्व है, आदेश होकर पादशता की कल्पना पूर्व कर हम कुशवा बारे में उपदेश देते हैं निरुपस्थ प्रुपमा सबका जिसमान इसी का में नाम आदेश होता है आदेश है उन्हें लाया सबसे तस्व निरूपम भ्रम का कल कल्पना द्वारा जो है सादशता पूर्वक आदेश में दृष्टि है, है। एक त्रह्मा जो जल है वह जो है यही जो प्रसिद्ध है लोगों ने उसके समान जल से लोग प्रसिद्ध है प्रसिद्ध विद्युत विद्युत विद्युत विद्युत विद्युत आलखन आका क्या युवक आका क्या युवक विद्युत युवक जैसा किसी भी का प्रकाश होता है वह इसलिए उस ग्रह का प्रकाश है एक क्षण मात्र झटी के प्रकाशित हो जाता है निकले में आप वस्तु को भी देखिए भाग ही हो जाता है तो उसी प्रकार ग्रह्म जो है क्षण भर के लिए आया और चला गया विशिष्ट प्रकाश रोते भाग हुआ और फिर इसलिए विद्युत का दुम जो समान प्रकाशन के समान विद्यतीय है जो ब्रह्म सुबह स्वयं के भी है परादीन प्रकाश वाला तो ही नहीं करेंगे और विद्युत प्रकाशन नहीं करेंगे कर्म क्या करना पड़ेगा विद्युत तो नहीं क्षमक ना जैसे बिजली क्षमता वैसे ब्रह्म चमक करना, प्रकाशन यात्र नहीं करके केवल चमक नहीं मात्र तो उसको जिससे दीपक हो ना और हो गया है तो आज प्रकाश अर्थ होता है कि प्रकाश कर रख केवल मध्याराशण के अंगेला अलग हो गया बीच में कितनी में सद आई हो देना पड़ेगा केवल बिजली जैसे चमका इतना ही नहीं कुछ और भी कर निमिषक यहाँ पर भी उपमाना कल्पना है साधले युवा अर्थ में यहाँ आक अपनी उपमानिषक मित्र पर अमीषक हुआ उपाय आँख का जो है पलत जुड़ने के समान पलक के समान एवं पलक मारने के समान जगत हो जैसे पलक जुड़ता है कितने समय लगता है उसको क्षण मात्र ही नहीं लगता लव मात्र उसको लव समझा दिया है लव लग? लग? नहीं लगता मुखाल का अभिभूम तो कड़क गिरने का समय कितनी होती है सना एक नहीं हो तो इसलिए बात है कि वो उसकी सामान मात्रा का सा ढगर चला गया वह ब्रह्म उस प्रकार से प्रकट ऐसा आप उस भ्रम के बारे में तो जो में उपास करना दोनों ही अविदेवत उपास करना इनके भी बाहर है और चक्ष का बीमारी निर्दस हुई भी बाहर है दोनों ही अविदैवत वस्तु हुई इसलिए अविदैवक वस्तु की सात को देखते बिजली के, के, के, के समान चमका आंख का पड़क के माध्यम से जैसे गर्माने के समान वह चमकता हुआ दिखाई दिया है इसलिए ब्रम को अत्यंत चमकने वाला अत्यंत प्रकाशमान ऐसी जान लेना चाहिए ऐसी राशि का लिंग के भ्रमण ये उपमा बदमा हमने तादृश से ही प्रशुशिद्रह का जिस उपमोही कृषि का नाम आदिश है विपत्ति लोग थे विद्धी विद्धी विद्धी पर, जो लोग प्रसिद्ध है विद्युत पथ विद्युत का चमकने चमकने के दिन से विद्युत पथ लिख गया विद्योतरणवत प्रकाशन करने के करने किया हुआ के समान पद अंतन नम ये भोजन तो कौन प्रकाशन करते ब्रह्मपद्र कोई प्रकाशन नहीं कर सकता इसलिए कहते ये है यहाँ प्रकाशन के लोगे ना विद्योतन कृप करके प्रकाशन कर दिया ऐसा तेज लोग वो अनुपम बोल ब्रह्म की मांगे ऐसी कल्पना अनुपम कल्पना है इसलिए हमें क्या करना है विदो विद्योतम इतनी कल्पित है विद्युतो विद्योतन आ विद्युत का चमकले के समान ऐसा विद्युत विद्योतन यू विद्योतन कृपा विद्योतना ऐसा भी हो गया प्रकाशन कर दिया देसा भी दे नहीं चमकने के देश ऐसा कर विद्युत तिथि शुभ के मंत्री दुर्या नग्निकाय सत्युम जैसे एक बार जो चमक कर चला जाता है उसी तो पर ब्रह्म और वो जो सामान्य रूप है वह एक क्षण भर के लिए भी नहीं लव मात्र चमकता है एक वृत्ति निपटा दूसरी वृत्ति आने का बीच में लव मात्र प्रकाश होता है इसलिए वो हम लोग को पगड़ मिला जिदी गुआ पगड़ नहीं पाते खाते आओ काते बात हो चमकिया मैंने कुछ नहीं मैंने लेकिन आप उसको बिजली को देखें, देखें इतनी तेजी से आते और चली जाती है आज उसको दिए कलता है कहते हैं तो किस चना चीजें भी जो चावल भी था चमक देखा जाकर नहीं था इसलिए लगाओ है ऐसे है ब्रदायडा श्रुतरे चाह विद्युत ही सकट आता कार्य का मतलब वह जो विद्युत के समान क्षण वर्ग के लिए आत्मा को स्वरूप को दिखा करके दे उन देवताओं के सामने वह त्रिभुत हो गया वह ब्रह्मत हो गया अगर विद्युत तेजी अध्याहन विद्युत तो है ना वह उसका तेज कर उसका जो तेज है साक्षा विद्युत कौन लेना इंद्र विद्युत का तेज कौन है विद्युत आपकाश के समान वकाश मान होकर चला गया विद्युत तेज आ सक इंद्र युद्ध का है प्रकाशन करने में कोई आदत नहीं रहेगी तो प्रकाश के संकल्प प्रकाशित होकर चला जाता है जिनसे वैसे ये दो नगरी अपने स्वर्गोद प्रकाश का प्रकाशित करके शब्द आदेश प्रति निर्देशात है अयम आदेश नहीं है क्या ये शब्द है बीच में वो आदेश यही पर वास्तव में समाप्त हो गया है की वह बातों करने के लिए है इसलिए आयो पीछे जो जी अयम एक आय समाप्त होगा इतना एक ही उपासना करें एक ही बैठकों से प्रकाश अर्थ बुन गए तब इच्छा हैं एक शब्द है समुचित आयोजन शब्द है अयम चापरा पश्य आदेश यानी लगभग एक और आदेश है एक और उपासना की एक और भूमि का कथन किया जा रहा है लेकिन चमन ब्रंदर पालन भाग्युंग्रम को निर्गुण में तो कोई उपना नहीं होता ये बोल चुके हैं पंचमी उपमार जैसे कर रहे किसान पुनारोपण कर रहे हैं पुनारोपण करोगे तो विश्व ब्रह्म पा रहे अयम चक्र तयश है यथा चक्ष निमशन निमेशनिंग व्रथ स्वार स्वार जिस तरह तो से चक्ष अपने पलकों को उन्मिलन कर लेगा ठीक उसी प्रकार से तो उपमार्थ आधार यहाँ भी जो आधार है वो उपमार्थ समझो चक्ष प्रति प्रकाशित रोप चक्षु जो है विषय के प्रति प्रकाशन करता है और बिल्कुल हो जाता है अलग होता है विषय को पकड़ लिया फिर बंद जाता है कैमरा वजह से नहीं कैम्बरा जो खुल जाता है फिर बंद फ्रैक्शन सेकंड सेकेंड तेज सेकेंड भी नहीं होता सेकेंड का भी चेहरा उसको टुकड़े कर दो सोने के बराबर सोने के बराबर दशमन सुन के दुश्मन सुन लिये इतने सजने के अंदर करते ना उनका गलती गलती बजर बड़ा और इतनी उसने पकड़ लिया सारा चीज एक बीच छोड़ा नहीं ये और लेने छोड़ दिया भारत पकड़ लेगा <laughs> हर चीज को एक नाम बढ़िया कर लेता है दूर दूर का भी हाथ राम किसी भाग इसी कैमरा वैसे हर चीज अनुदम देवदायशम भ्रमरा शक्ति दर्शन देवदाय से भ्रम के उपासना के कदम पर दिया कर टिप्पन्दर स्तरीय तीनों के एक नंबर पर चौदह दौपदेव है ना विद्यु तेज सक्रदाय तेज दिव सक्रद्रह्मय सकृत प्रकाश न्योति ब्रह्मण कुमार दर्शनम अहनप्राइन उपासन देवता सेवता शच्य सगुन गृह देश समे कार्य समझा मंत्र आधाध्यामेत मनो अनेपस्मती अभीष्णु संग था अनंतरम अध्यात्मा प्रदेश अध्यात्म आदेश दे रहा है अध्यात्म संबंधी जो है तो उपासना का कठिन किया जा रहा है जो लोग लो में प्रसिद्ध है मन जाता हुआ है कर्फेट ये मन है वह जाता है जाता हुआ था लगता है और ये क्या न होता है अनिल ये जो मन क्या करता है उसका स्मरण करता है कि स्मन से अनना मनसा एक ब्रह्मा, मन के द्वारा ये ब्रह्म गुण बनता है मिलो निरा निष्क्रिय कई दिन कहा कि देखो ये अन मनसा एवं एक ब्रह्म उपस्मरती अविष्ट के कारण सब तो मन जो मन के द्वारा यह ब्रह्म स्मरण करता है और बारम्बार संकल्प किया करता है इसलिए मन में जो गच्छे की क्रिया है मैं उपासना करना चाहूंगी जाता हुआ था कहा जाता है पौवात्मा तो तो में ब्रह्म है इस प्रकार से उसकी अभ्यात्तिमान मन की गति को लेकर के ऐसी उपासना यह है ना अथ अनम प्रत्याशी पटित्रमचकार ग चलो और आगे अन्य छारो टिप्पणी है ऐसा नहीं छिप्पण कि आप पर मैं इस मंत्र में अतः मना अस्विन मंत्र चार्वय दो, दो चकार है उन दोनों चकारों को कौन है तुम्हें है और उसका भिन्न क्रम चार इति सीलिए मतलब अत इति करो चको भी मना के बाद फिर आज अनेला एक तक को बस ऐसा मैं वो मंत्र में क्या करना कच्चे तो की वो है ना उस चौ को अध्यात्म के बाद अपना और चौगा क्या हुआ अट अध्यात्म ऐसा पाक आप जो है आप अध्यात्म को प्रदेश किया जाता है अतो हरा के बाद दे जाओ मना के बाद देगा तो चौ और जो दूसरा चाय जा, अनेक चाह उस चौ को संकल्प के बाद लिया ऐसे भी करनी है आप कारीम तो अपने से कार्रवाई कर लेना ऐसा करेंगे क्या जा अग अज्ञातम एतती वन छह चको मर के ले जाओ वह अग अज्ञात एक मनु कारण अनेतुपस्मरती अभी संकल्प छो चको मार्चती किसी मन के द्वारा ब्रह्म स्मरण किया करता है और बार बार प्रशंसन भी कर करता है ऐसे जानो तो ये दोनों चरण उन दोनों का कार्य बदलनी पड़ेगी और दोनों का क्या है इत्यार्थ नहीं है ये ट्रिप्पण करने दूसरे दिखाई देगा ना एक ब्रह्म पदी मनो गचती है ना पित्यवित अलग मरता साधक उपस्मे ध्याद अद्यात्म सामुंसम यद अध्यात्म अध्यात्में चुंजलिंग सा आदेश स आध्यात्मिक आश इत अव संकल्प अभूषं ब्रह्म विषय अभीष्ट उपस्मति अलहर कर्त अध्यात्म प्रजात्र आदेश उच्चतेजरा प्रशम जो है अब उपदेश आदेश है उपमनपुर उपदेश आदेश आदेशाद उपमनपुर सादृश्यता की कल्पना पूर्वक तो उपापना की योग्य उपदेश करना वच मन एक भौत एक उकरी करो बहुत ये जो ग्रह है ये भी मान लो जाती ये समान है ये जब मन भी आता जाता कुछ नहीं है कि निदान बदला मन गया है इधर वाले मन भी आता तो नहीं लेकिन मन आते जाते हुए समान। सम्मान जैसे आपको रोज जब तो हो रहा है उसी प्रकार से ग्रह्म को भी समझो कोई आते जाते हुए कि सम्मान देवता उनके सामने आया और चला लेकिन आता न जाता दू कहना चाहता है इन देवताओं के सामने आने जाने के जैसे प्रती हुआ जैसे मंद आने जाने के जैसे प्रती किया आपको दूर गया ऐसे कह विषय करोती हुए और स्पष्ट करते हैं धोपदेव क्या विषयी करोती है। वो विषय कर लिए हुए के जैसे से लगता है ब्रह्म को विषय करता है मानव ब्रह्मी विशेष लग रहा है समझो ऐसे लगता है जैसे मन लटपटारी को इंद्रिय के द्वारा पकड़ा वैसे तो मन मारो ग्रह्मी मुखा करो ब्रह्मपुर उसे ही लगाने के समान लगता है यथा अन मनसा एक ब्रह्म उपस्मरती क्योंकि जिस प्रकार ये देखो लगता है कि मन चढ़ना उस ध्रम को ही मन के द्वारा मन स्पन करना जो मनसा एकद ब्रह्म उपस्मोगी समी सदर्श होगी धन साधना साधक जो है अंतकों को बंद करके सारे को रोक करके अंदर ही अंदर अपने मन से मानव जन को चाहता है अभी स्थिर दृष्टि संकल्प स्थ बार नए धर्म को पकड़ूंगा नए ध्रम को जानूंगा मैं बलवान का दर्शन करूंगा बलवान वालों को दर्शन भी हो लीला देशी भावना वैसे दिखाएंगे ऐसी बात नहीं आप अपने दिन कर कर दे से, देजी, देजी से दिन करके भगवान को भावना करोगे तो दिन रूपए हो जाएगा देवी चाव वैसे आ जाते हैं लड़का लड़की माँ बाटी पत्नी देवी चाहे ऐसे बन जाएंगे इन लोग को कोई पैसा नहीं थोड़ा औरत बनने में कोई शर्म नहीं है बंद जानते बोलिए सत्युबाई की कहानी नहीं आती महाराष्ट्र और बंदी की थी रुमाल भी खाए ससुर सास सुने चारियां सुने बड़ा आनंद आया उसमें कोई तो फर्क नहीं था और वो अपनी यात्रा में चली गई और वह तो किसी नहीं देवान कर कुमार विधानते हैं तो मोबाइल बन गए हाथ पर दिला रहे महिला रहे जीवन क्या बन भिन्न आए भ्रम जो किसी भी रूप धारण करके आता है ये भी भावना करो वैसे आ जाएंगे और ये भावना नहीं हो ब्रह्म मेरे डाले भाई इनकी क्या भावना की जो लड़ाई रूप है वो यही है तो लंबे भी जाऊंगे धन्यवाद वेद भाव से करके जो भावधन होगा देश भाव से करता वो भावधन हो जाएंगे यहां तक हम छेद भाव नहीं मजा लेते हैं तो भेदभाव कर वो कोई से चाहता है तो चाहते हैं भाव चाह अध्यम भाव को चाहता है अभ्यम भाव में सामने बहुत टेन लगता है आसान गंति देख बन गया आपकी श्रद्धा धंकी विश्वास प्रेम की पराकाष्ठा हो जाए तो पहले वो देखेगा चलो तो इसके लिए हम कुछ ये करते क्यों गंभीर देखने चाहते किसी के लिए क्यों परेशान बैठे ऐसे आप किसी कोई परेशान उठाने को तेज बिना को से तो क्यों कोई पैसा नहीं उठाएंगे जब देखें जनमिर है भाई आप क्यों चाह अपने कल्याण के लिए चाह रहे हैं छूर बीमा भी दिखाने में चाह रहे तो कभी आएंगे इसलिए हमारे कहा कि देखो मनस्व संकल्प मनस हो धर्म विषय लो मनोपालित का संकल्प ही तो हमसे मन करा करता है क्यों मनोपालित होकर धर्म ही संकल्प मनोकारिदत्ता मर्घ संकल्प स्मृत वृत्य अभिव्यू ब्रह्मी क्रियमाण तीव होगा ना मनोकारी मानव मन के संकल्प और प्रत्यय बने वृत्ति मुझे ज्वाला ब्रह्म ही अभिव्यक्त हो रहा है समझो खुशी क्रिय माण मिलो मानव मन में उस ब्रह्म को विषय कर लिया है नीचे चित्रण कर दिखे जाएंगे साक्षी पूरे करते था तो भाषवांश तो वीक्षा भी अभिवृत्त जगह क्वेश्चन नंबर वो जैसा जो है तोयोपाल को जल जलोपाय को और भाषवासी सूर्य तो की वीक्षा भी अभिव्यक्त जगह टोल का जल का जो नीचे कमदारी के द्वारा अभिव्यक्त होता है पत्र प्रत्युन जो कर्मदारी प्रत्युन ही में सूर्य अभिव्यक्त किया है उसी प्रकार से एवं मन तो तो तो निधी निधी तो हो ब्रह्म मन से ब्रह्म भी हर उस अंत संबंधी वृत्यों के द्वारा साक्षर या विज्ञत करता है उस प्रत्यम का साक्षी रूप में ब्रह्म है अपने मान मन अपने ही वृत्यों का साक्षर रूप है नम्ह को विषय के सम्मान लगता है इसलिए मन का चल नहीं है ब्रह्म नहीं चलता मन गचत हुआ ब्रह्म गचित साव्यक्त ध्यान अभी न सतीत संता जा सहेष ब्रह्म अद्यात्म आदेशो इसलिए जम का अध्या आदेश है आदि विदेवतम दुतम प्रकाशन धर्मी अद्यात्मच मन प्रत्यमकाल अभिव्यक्ति धर्मीश आदेश विद्युत और निवेशन के समान अधिदेवत में और गमन के गमन और में प्रकाशन रूपा दर्मी अध्यात्म में देखना दो चीज अध्यात्म में दो चीज अभिदेवत में अध्यात्म जो गया तो मन की गमन के समान और मन के सर्दृषे का प्रकाशन करने के समान और अधिदेवत में ही के समान का तेज के समान और निवेशन के समान चंदा सत्य अभिव्यक्ति अभिव्यक्त इसलिए मन के द्वारा उत्पन्न जो प्रत्यय है उन वृत्यों के समत्काल ही अभिव्यक्त होना है धर्म जिसका स्वभाव है जिसका ऐसा धर्म तथ्य है लेकिन ये आदेश है शार। ऐसा ग्रंथ की उपासना करनी चाहिए मैं प्रत्येक विषय वृत्ति के साथ में प्रकाशन के रूप में और गमन के रूप में भट में और अधिवर्त में प्रकाशक के रूप में और वह मात्र का स्थिति के रूप में भी उसको अनुभव करना चाहिए केवल मनुष्यमान में ब्रह्म मंद बुद्धि ग्रह्मी भी ऐसे ही जब प्रार्थना करता हुआ रहेगा वो अदृष्यमान उपास्यमान ब्रह्म ऐसे जब ब्रह्म उपासना करोगे तो मंद बुद्धि वाले को वह वा ब्रह्म ग्रहण हो जाता है क्योंकि ब्रह्मण आदेश एक ब्रह्म में भी आदेश उद्देश्य जाता है नहीं मिलो ब्रह्म मंद बुद्धि आकल वालों के द्वारा गिर शुद्ध ब्रह्म को ही ग्रहण करने की क्षमता नहीं हो रखता है इसे अंतिम रास्ता बताया गया है जो पहले गुण का वर्णन दिया गुण स्वर का वर्णन हुआ अवश्य नाम दर भी गयी आयोजित जो पार्थ ग्रम का नाम दर्ज को चाहिए नाम दरम नाम साया एक वेद अभिहणी भूतानी सम्वांच तद्धन नाम वह जो ब्रह्म है उसका नाम क्या है तत्व नद्दनम इसीलिए उस ब्रह्म को पर उपासव्याम वन इस नाम से जो उसका उपासना करनी चाहिए यह स जो कोई व्यक्ति के तक इस ग्रह को एवं लेगा इस प्रकार से नाम और गुण वाला जान करके उपासना करता है हर एनम निश्चित रूप ऐसी उस यजमान को उस जय उपासक को सवानी बोधानी अभिस को हर प्रकार से चारों तरफ से चाहने लगते हैं। न ऐश्वर्य प्राप्ति होती है उसके मैं ऐसा गुण सम्पान हो जाएगा भी सभी को ज्ञान प्रकाशन करने वाला बन जाएगा सभी उसको चाहने लगते हैं जैसे ब्रह्म सबको प्रकाशन करता है वह इस तरह ज्ञानवान हो जाएगा इस उपासना से उसको सभी लोग चाहने लगते हैं तीचा ब्रह्म किल तान कश्य वनमित तद्वनम से कस्य प्राणिया तस् प्रत्यवा सकता वन्य संभनीय अतः तत्व लाभ जिसलिए समस्त प्राणी समुदाय का ही प्रत्यवाप्त रूप होने के नाते सभी के द्वारा भजनीय है इस दिवस का नाम सद्वं समय है प्रख्यातम ब्रह्म इस नाम से जो है तद की प्रख्यातम ब्रह्म ये कहा इसलिए जो है वह ब्रह्म पद्वन नाम से प्रख्या है तस्मा किसी कारण से ही बलवन इतन नागिदान ना। उपासित चिंतन किसी गुण का विदान द्वारा उसकी उपासना तो करनी चाहिए नागरण पद गुण को निचेना अमीना नामना करके फल इस नाम को लेकर भ्रम की उपासना करने वाले को क्या फल मिलेगा तब गध्रम स्वया पश्चिद ब्रह्म एवं विदा तथौ गुणम विदम वह जो कवि व्यक्ति जिसे द्वारा संभनीय है ऐसी गुणमाना करके ज्ञान करके एवं उपासम उपास गो उपासक है उस उपासक को अभी में चारों तरफ से सर्वानी भूतानी अभिसमान चंद उस पर बना जोड़ दिया अभी सम्मान चंद क्रिया विशेष बना करके और प्राप्ति उनका ब्रह्मी ग्रहण से परमात्मा से प्रार्थना करते हैं अपने विभिन्न प्रकार के कामनाओं की पूर्ति के लिए उसी के प्रकार से भी उसको प्रार्थना करने लगेंगे अपनी अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए तेरह नम्बान शिष्ट शिष्य आचार्यु आचार्य इस प्रकार संघ ग्रह पाप्त हो गया ऐश्वर्य फलक है ये बात भी कथम कर दिया है यून ग्रहण का उत्तम अधिकारी ही कथम करने के बाद संघ ग्रह की जो है यहां पर कथन समाप्त हो जाता है निर्वणा ब्रह्म उत्तमाधिकारी मध्य दुणा मंदाधिकारियों के लिए आख्याय गय के माध्यम से गुण कथनक द्वारा और नाम कथनक द्वारा समाप्त किया मेरा शिष्य बीच में फिर श्रुति के तरफ से चल रही थी श्रुति अपनी तरफ से बोल रही है जो बातें उसको आचार्य सुना रही है उसको इन श्रुतियों को आचार्य ही सुना रहा है जो कि आचार्य का प्रश्न जवाब समाप्त हो चुका है यह समाप्त है जब बाद में श्रुति अपनी तरफ से बोल रही थी और इन श्रुतियों को तो आचार्य ही गुरु को सुना रहे हैं और यहां सुना करके शांत हुए गुरु ही तब शिष्य पूछने है एक एवं अवशिष्ट शिष्य आचारण करते आचक आचार्य की प्रति पर खुशकते हुए कहने लगा क्या कहा उसने उपनिषदम भो ग्रोही उत्ता तक उपनिषद ग्रामीण गाव तक उपनिषदम अब्रोमी उपनिषद भो ग्रोही उसने कहा मेरे लिए और रहस्य को बताइए गुरु का ते उपनिषद्यम प्रषद हमारे लिए मेरे द्वारा उपनिषद गये और कहना कुछ नहीं है ब्राह्म्य ब्रह्म ब्राह्मणी जो ब्राह्मण समय में ब्राह्मण ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने ब्राह्मण जाति विशेष के द्वारा ब्रह्म विशेष रूपेण तो वह गुरु को करते ही की जो उपनिषद है गुरु भाषण है वो अभिमु कहा गया फिर कुछ उपेंगे इसलिए आप इस मंत्र के अवतरने का में काफी साक्षार्थ करेंगे अभी आचार्य जब कहा दिया माँ बीरो तुम्हारे लिए और फिर क्यों करना काम यम होने भगवानी तेलमती शिष्य आचार्य ऐसा जब शिष्य ने कहा तब आचार्य ने तो ये चिंकिन। जो उपास यो चिंतनी है ज्ञान का विषय गुणता है उपासना का विषय है चिंतन उपास आताइएवती ऐसा जो शिष्य कहा दिया शिष्य तम प्रति आचार्य आहत्ता तो में अभीता अब उपनिषद तुम्हारे लिए मैंने उपनिषद कह दिया है आपने सबने जो कहा है वह क्या है थोड़ा एक नाम से बताइए उसको अभी तक जितनी भी चर्चा हुई है चंद्रिगुण ब्रह्मो चंद्रषण ब्रह्मण हो संपूर्ण दोनों प्रकार की जो उपनिषद है इसको एक नाम से बताओ आप तुम्हारे को तो क्या कहा कौ कहते हैं ब्राह्मीण ब्राह्मणा परमात्मना एवं येगा आम ब्रह्म ब्राह्मण पर ब्रह्मण स्वातिक्रह्मण ब्राह्मण परींद परमात्म संबंधी जो ग्राह्मी मैं पर अती विद्या प्रमात्मिषेख होने का तो का तो तो के कारण ऐसी कौन सा अपराध विषेक हुआ है अतीत विज्ञान जित्र पढ़ाया गया अर्थ नहीं बाबा जो भी है एव अर्थ कहा है ब्राह्मी को ही मैंने कहा है तुम्हारी मेरे उत्थान एवं परमात्म विद्या जवाब करने के लिए जो अवधारण पूर्वक तो कहा जा रहा है ऊपर तो माँ ज्ञान ये वह परमात्म विज्ञान क्योंकि तो जो परमात्म है, तो है।, तो तो है। वो है उसको मैं आवाज क्योंकि ये युवक कर बाव का इस तरह से अवधारण ज्ञान ने कह तो दिया है वही है कोई तो और दूसरा नहीं जो कहा है वही है एक ऐसे अवधारण क्यूँ कर रहे है और आयोग में कुछ और भी दे रहे हो क्या बात है इस पर विचार करना परमात्मशयाम उपनिषदम श्रुतवता उपनिषदम भव गुणी पृछते शिष्य अभिप्राय यदि शिष्य ने केले से पूछा था तो परमात्म से था और उसे जवाब दे दिया गया फिर देगा शिष्य पूछना मेरे को उपनिषद होता तो परमात्म श्यापनिषदम श्रुतवता शिष्य से उपनिषदम भोगी पृछत तो परमात्म को परिषद को सुन लिया है सुना हुआ वह शिष्य पुनः प्रशिंग लोगों को ऐसे पूछ रहा है तो इसे क्या उपाय हो सकता है यही कारण श्रोत से अर्थ से यदि मान लीजिए श्रुत का एक प्रश्न पूछ रहा है दे के बारे में पूछ रहा है जगह पिष्ट पेशल प्रयुक्त तो अनुग्र प्रश्न से षण तो के समान मृत्यु दोष ग्रस्त होकर के अनर्थक हो जाएगा अतः साल शेषोक्त तो उपनिषद क्या इसमें मानना पड़ेगा कुछ अभिपनिषद का बारे बताना बाकी हो गया है तथा कस्या प्रवचन उपसमार हो न लेकिन ऐसे भी मानते कल प्रवचन के सुधारा पहले से उपसम्मान किया पांचे मंत्र में व्यक्ति अस्मा लोका दमृता गई तो नहीं भाना चाहिए था परिवचना का सम्मान नहीं व्यक्ति अस्पान लोका साथ उप्त उपनिषद शेष विषयों की प्रश्नो अनुपन्न अनवशेषित इसलिए समझो जो है ना शेष विषय कुछ भी नहीं जग गया है छेष उसे के लिए आप प्रश्न पूछ रहा है तो वह प्रश्न तक तो भी अनुभव नहीं क्योंकि अनुभव शीर्ष करके पूर्ण रूप है जो कुछ बताना नाम गुण हम बता बताए सगुण हो निर्गुण पूर का पूर्ण रूप है ना उसका साधन क्या है फल क्या है सारा बताया कोई चीज को छोड़ा नहीं गया अ ही नहीं कोई इधर कुछ बचा हो सत् प्रश्न ये भी नहीं मिलता शुरू दोबारा जीने की बात है तो पूर्ण हो तो जाएगी अब यदि सुनह है फिर उसी के संबंध में दो बड़ा प्रश्न पूछ रहा है तो हमें हो जाएगा यदि अवशिष्ट बचाए समझ करके अवशिष्ट वचन पूछ रहा है तो भी तरफ से सम्मान हो जाने के बाद क्या हो गया इसीलिए अवशिष्ट सम्बन्ध प्रश्न विनियोता अनावशिष्ट उपदेश तो हो चुका है कब परिवर्तन प्रश्न लोग इसलिए हमें जानना होगा इस पूछने वाला चिल्ले क्या उपाय है क्यों ऐसे पूछ रहा चिल्ला सारे बात सुनने के बाद पूछ रहा है और सीता राम क्या मतलब है जनपति कठिन थे कि गायु बनी थी वाली बात होगी सारी कथा सुन गया अगिरओं को लेकर होगी वही बात इसी न्यूज का अभिप्राय को समझना कि पूर्वोक्त प्रशद छह सत्या पर सहकारी सालांतर अपेक्षा असल अपेक्षा पूछने का ये अभिक्र हो सकता है कि पूर्वोक्त परिषद छह सहकारी साधर पर अपेक्षा पूर्वोत्तर उपनिषद का शेष रूपेण जो भी कह लिया गया प्रतिभावित्वाली तो कह रही है अपना बता चुकी है तो सागरान पर भी अपेक्षा है वो साधरान्तरों को बताऊ ये यहाँ पर उपनिषण को स्पष्ट कह सकता है वही करें का सहकारी सागरान था साल तो का साधारंत मिले गई सापेक्षित विषय उन विषय दूरी यदि साक्ष है तो अपेक्षित विषय वाला को कहो कि हमें हमारे प्रश्न का उत्तर बदला यदि साक्ष प्रश्न सातक्ष साधारांत सातक्ष की बात है तो फिर वो साधारंत्र जो साक्ष है उनको बताओ यह बोल सी सी निपेश है के अवधान कप्पला दफर थी यदि निरपेक्ष है अन्य कोई इस बाबत की जो उतनी जितना बताया गया उतने से सारा काम हो जाने वाला हो रहा है तो ना तो परमस्ती इससे नहीं नहीं साफ इस से कुछ नहीं आद्थ न, तक तक तक है एकदम स्पष्ट होती है साफ हो गया उन्होंने इससे आगे कुछ ऐसे आप इतना ही है जो हमने तुमको बता दिया तब उतना ही वो साझे और कुछ नहीं ऐसे उनको बोलना तो तो तो चाहिए और साधारण जी नहीं मेरा निरपेक्ष है सिर्फ सावधारण कहीं होना चाहिए अभिप्राय ये शिष्य के मन में विकल्प था सावशेष सावधारण है उन्हें निरपेक्ष है तो साधारण होना चाहिए सावशेष है तो साधारण तो जो सहकारी मुख्य साधनी सहकारी कारणा केवल मुख्य साधनों को बता दिया लेकिन सहकारी अंदर के संबंधी प्रश्न हो सकता है वो है तो सहकारी साधनों को बताओ तेल तो ते फिर सावधान कर दो अनुप्राय शिष्य के प्रश्न के अनुप्राय हो सकता है एक तत्व वचन आचार से अवधान वचन और ये निरपेक्ष पक्ष ही उपपन्न होता है क्यों आचार्य अवधारण वचन क्योंकि आचार्य का अवधारण वचन उपाते मैंने कह दिया और कुछ निराकरण अभिप्राय इसका इसीलिए मेरे पक्ष ही कुछ पूर्व पक्ष का होता है इसके आधार पर अवधारणा नहीं कर सकते नम ये तो हमने वक्त ही क्या इसका औदारण बल नहीं हो क्या क्योंकि आचार्य मान रहे हैं और उस कहना बाकी है और इसलिए अग्राम में करेंगे गोद इत्यादि अदेव नावदारम धर्म करेंगे उसे दांग सत्य में वृत्त में वृक्ष दे आचार्य और दांगिकारिके क्या हुआ आचार्य जी तो कुछ वक्त भी हम है बात की समझ करके बोल रहे हैं लेकिन जो हम बोल रहे हैं क्या मैं पूर्ण साधन किसान